फिर कहते हैं कि कमल बल प्रकट काशी में वे सतकबीर में और कहे हमसे भी करो चर्चा तो ये सुन के विद्वान गबराय इतने नीडर है कि आओ कोई हमसे चर्चा करो जीव के बारे में ब्रह्म के बारे में माया के बारे में त्याग के बारे में तपस्या के बारे में आओ हमसे कोई चर्चा करो तो सुनकर के बड़े बड़े विद्वान हिलने लगे क्यों हिलने लगे की जाने, पट की, जाने, जाने चित की चोरी उन साहब से क्या छाना है जिसके हाथ में डोरी घट घट की जानने वाले हैं और उनसे क्या छाना है जो प्रश्न पूछे उस सब बता दे वेद में गीता में रामायण में आंखें बंद करके बता दे नंबर पे देखो जाओ ये सुनकर के बड़े-बड़े पंडित घबराने लगे उनकी दृष्टि में कबीर एक छोटे से बालक हैं पंडित कहने लगे कबीर तुमने तो एक क्या तुमने तो पहली क्लास भी नहीं पढ़ी है और फिर इतने कैसे आपको याद हो जाते हैं साहब ने कहा कि मैंने प्रेम की पढ़ाई की है और तुमने लड़ाई की पढ़ाई की है इसलिए तुमको हमेशा दो दिखता रहता है और मेरे को हमेशा मेरी दृष्टि में सब आत्मा एक समान है मैंने भक्ति को बताने का ठेका लिया है और तुमने जीवों को डुबाने का ठेका लिया है मेरा काम है सदमारग दिखाना आपका काम है अपना सिद्ध करना। आपको पूजा मिले पाठ मिले अच्छी मिठाई मिले आप राजी हो जाते और मुझे खाना पीना नहीं मिले मैं तो जीवों का जब तक उद्धार नहीं होता जब तक मैं कोई अंजल नहीं लेता तुम तो कहो कागज की लेखी और हम कहे आंखन की देखी गी गी गी तोरा मोरा मनवा एक कैसे होई होंडित जी आप तो आप आपके आप बड़ेरे कागज में जो लिख गए, गए वही बातें करते और मैं तो अनुभव की बात कहता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कैसे झूठ हो सकता है हाँ जो पढ़ा लिखा है वो झूठ हो सकता है तो सदगुरु फमाते हैं कहते कहते हैं हैं हैं कि से इस पंडितों को कहते हैं आओ सवाल जवाब करो उस समय पंडित दुखी हो जाते हैं। अरे ये कबीर आए हैं हमारी सेवा पूजा सब उठ गई हमें कोई प्रणाम नहीं करता है कबीर साहब कहते हैं मूर्ख पंडित और मूर्ख साधु को प्रणाम न करो कहते हैं अगर, अगर तुम उसको प्रणाम करोगे तो तुम नरकड़ जाओगे क्या कहते हैं जो मछली तो खाने वाला ब्राह्मण हो और उसके चरणों में तुम जाकर अपना हाथ छुओ तो कोड हो जाएगा इसलिए प्रणाम किसी को नहीं करना चाहिए जूर से सत्साहेब सत्साह ये कोई एंकार नहीं है ये एक समझ है इसलिए बंदगी प्रणाम अपने सतगुरु को को करना करना है है है है प्रणाम प्रणाम अपने को जिस गुरु की द्वारा सत्संग मिलता है, उपकार होता है, वही प्रणाम और झुक कर करना है, सिर झुक कर करना है कि ये सिर आपके चरणों में और आप मेरे हो मैं आपका हूं पंडित जी आपको कोई प्रणाम करे आपसे नरक भेजते हो पंडित जी को इतना झाड़ा इतना झाड़ा कि पंडित जी ने एक ही बात कही कि जो ज्ञान साहब आप कहते हो, हो किस गुरु से लाए कोई चारा नहीं दिखे दिखेंगे अपे कोई थारा गुरु कण है भाई तो बोले तुम तो। हैं है तो ज्ञान कटू पैदा भी हो आगे जी आगे कहते हैं कबीर साहब आपके गुरु कौन हैं तब तो उनको एक लीला, लीला करनी पड़ी भाई पंडितों की भी थोड़ी बहुत तो बात रखनी पड़े सतगुरु लीला करते हैं ये सुन को तू किया ऐसा